ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता इन आत्माओं में समय व्यस्त गवाने के बदले हमें अपने आत्माओं की आत्मा परमात्मा की ओर जाना चाहिए जो आनंद और शांति का परम कारण है हमें मनोजगत का अतिक्रमण करना उसे एक ओर छोड़ना सीख लेना चाहिए तथा सत्य परमात्मा के स्तर पर उठना चाहिए यही व्यक्ति जीव समस्त परमात्मा का संस्पर्श प्राप्त करता है जब तक यह मिलन नहीं होता तब तक आत्मा की प्यास बनी रहती है और जब तक यह बनी रहेगी तब तक सच्ची शांति और पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती आत्मा को परमात्मा का संस्पर्श होना चाहिए सच्ची आंतरिक ज्योति से हृदय के अंधकार में कक्ष को आलोकित होना चाहिए सभी मानव जीवन के दुखों का अतिक्रमण कर सकता है सत्य आध्यात्मिक अनुभूति सीधे परमात्मा से ही आती है यह सामान्य मन और बुद्धि से परे है जैसा कि महान सूफी साधक अल गजली ने कहा है एकांत में मेरे सामने ऐसी बातें प्रकट हुई जिनका वर्णन करना या निर्देश करना असंभव है अंतर्दृष्टि एकजोति से आलोकित होती है जो गूढ़ बातों और वस्तुओं को प्रकट करती है जिन्हें बुद्धि नहीं जान सकती सूखियों की साधना पद्धति से होने वाला परिवर्तन अपने हाथ से किसी वस्तु को छूने की तरह प्रत्यक्ष अनुभूति है महान नियोग प्लेटोनिक साधक योगी प्लेटिनस ने कहा है तुम पूछते हो हम अनंत को कैसे जान सकते हैं मेरा उत्तर है युक्ति के द्वारा नहीं वस्तुओं की परिभाषा और वर्गीकरण करना युक्ति का कार्य है अनंत को उसकी वस्तुओं की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता तुम अनंत की धारणा बुद्धि से उच्चतर क्षमता के द्वारा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करके प्राप्त कर सकते हो जिसमें तुम अपनी सीमित सत्ता नहीं रखते जिसमें परमात्मा की सत्ता का तुम्हारे साथ संबंध होता है सच्चे आध्यात्मिक अनुभूति का प्रभाव सच्चे आध्यात्मिक अनुभूति का मूल्यांकन उसके परिणाम या फल से होता है दर्शन तथा अन्य आध्यात्मिक अनुभूतियों से चरित्र में संपूर्ण रूपांतरण होना चाहिए तथा उनसे साधक को अधिक बलवान पवित्र और दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए उनसे साधक में नई आशा का संचार होना चाहिए जो उसके कर्मों में परिलक्षित होनी चाहिए सत्रहवीं सदी के महान कामेलाइट योगी संत जान ऑफ ने सच्चे आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में कहा है वे आत्मा को असाधारण रूप से समृद्ध करती है उनमें से एक ही एक बार में जीव के ऐसे किसी दोष विशेष को दूर करने के लिए पर्याप्त हो सकती है जिस दोष को दूर करने के लिए उसने जर्थ प्रयास किया हो तथा तो उसे गुणों और अति मानवीय उपहारों से पूर्ण कर देती है पश्चिम में प्रबल कल्पना शक्ति संपन्न एक महिला ने मुझसे कहा कि उसे श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ है एक अन्य युवक को जो एक लड़की से प्रेम करता था ध्यान के समय उस लड़की के दर्शन होते थे तथा तो उन्हें वह गलती से जगदम्बा की अभिव्यक्तियाँ समझता था मुझे इन लोगों को स्पष्ट रूप से यथार्थ कहना पड़ा था कि वे लोग अपनी अति स्पष्ट कल्पना के ही शिकार हुए हैं कई प्रकार के दर्शन होते हैं कुछ स्पष्ट कल्पना के परिणाम होते हैं तथा तो केवल व्ययक्तिक होते हैं दूसरे संवेदनशील मन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षीकृत सूक्ष्म सत्यों की बाज अभिव्यक्तियां होती है उनकी उपयोगिता उनके परिणामों से निर्धारित हो जानी चाहिए हेल्यूसिनेशन या दृष्टिभ्रम में अनुभव या प्रत्यक्ष के पीछे कोई सत्य नहीं होता तथा तो वे रोगग्रस्त स्नायुओं अथवा विकृत मस्तिष्क के कारण होते हैं मनोजगत की अनुभूतियां यथार्थ होते हुए भी नित्य परिवर्तनशील सूक्ष्म जगत से संबंधित होती है तथा तो उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता इसके विपरीत वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति में हम अपरिवर्तनशील नृत्य सत्ता के सीधे संपर्क में आते हैं तथा वह हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है वह हमारे चरित्र को हमारी चेतना को और संसार के प्रति हमारी दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देती है एक बार स्वामी विवेकानंद एक खरी खोटी किंतु अत्यंत सार्थक बात कही थी जो लोग यह कहते हैं कि उन्होंने श्री राम कृष्ण को देखा है लेकिन उनकी पवित्रता त्याग और भक्ति के कुछ अंश को आत्मसात नहीं किया है उनका दर्शन मानो एक बंदर को देखने के समान है साधक को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए उतावला नहीं होना चाहिए जब मन प्रस्तुत होगा तब उचित समय पर वे उपस्थित होंगे तब तक साधक के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही श्रेयस्कर है आश्चर्यजनक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हो रही हैं ऐसी व्यर्थ कल्पनाओं में जीवन को बर्बाद करने के बदले पवित्र शांत और धीर चरित्र का निर्माण करना कहीं अधिक अच्छा है जब मैं पाश्चात्य देशों में था तो मेरी मुलाकात सुनियोजित साधना द्वारा लाभ उठाने के इच्छुक अच्छे स्त्री पुरुषों से हुई थी वासी एक महिला में अद्भुत पवित्रता शांति और आध्यात्मिक स्पंदन थे लेकिन वह दिव्या स्वप्न देखती दीवार स्वप्न देखती थी उसका ग्रहण आग्रह एक भूनिवाद में फंस गया था उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया लेकिन वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सका उसने मुझे अपनी आंतरिक अनुभूतियों के बारे में लिखा मैंने उसे कुछ आध्यात्मिक निर्देश दिए जिससे उसे आश्चर्यजनक लाभ हुआ हेग में मैं एक हॉलैंडवासी युवक से मिला जिसे तूषणी स्थिति का एक विचित्र अनुभव हुआ था लेकिन उसके बाद वह नष्ट हो गया था वह उस शांति को नियमित साधना द्वारा पुनः प्राप्त करने को आतुर था मैंने उसे तथा उसकी पत्नी को उसी तरीके से ध्यान करने को कहा जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ एक अति सुसंस्कृत महिला ने जो स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक की पत्नी थी स्वामी ब्रह्मानंद के उपदेश स्प्रिचुअल टीचिंग्स ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तक पढ़ी थी वह मुझसे मिली और कुछ प्रश्न किए मैंने उसे बहुत हद तक आध्यात्मिक रुचि संपन्न पाया लेकिन वह जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर पा रही थी मैंने उसे अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन स्थापित करने तथा तो सांसारिक जीवन तथा तो आध्यात्मिक जीवन की समान बातों के प्रति निष्ठावान होने की सलाह दी मैंने उसे कर्म और उपासना को एक साथ करने की तथा तो अपनी आत्मा को भगवान नाम के संगीत से परिपूर्ण करने की सलाह दी उसने निष्ठापूर्वक संघर्ष किया और उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ एक प्रोटेस्टेंट पादरी रोमारोला की द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण पुस्तक कुछ पढ़कर मेरे पास आया वह आध्यात्मिक जीवन के विषय में व्यावहारिक निर्देश चाहता था और इस विषय में बहुत निष्ठावान था मेरे उससे कई बार बातचीत हुई मैंने उसे सलाह दी कि प्रथम जब पता लगाएं कि वह वस्तुतः कहाँ खड़ा है और उसके बाद मेरे द्वारा बताए सरल निर्देशों का पालन करे उसने सहयोग किया और शीघ्र ही नई आंतरिक समरसता की उपलब्धि की उसके मित्रों ने कहा कि उसके प्रवचन पहले से अच्छे हो गए हैं कुछ लोग कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में योग की साधना नहीं की जा सकती अनेक वर्षों के अनुभव के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सत्य नहीं है पश्चिम में मुझे अनेक युवकों से मिलने का सौभाग्य हुआ था जिनके मन उच्चतर स्तर पर उन्नीत हुए थे उपयुक्त व्यक्ति से मुलाकात होने पर विश्वस्त हुए बिना नहीं रहा जा सकता मैं ऐसे अनेक युवा व्यक्तियों से मिला जिन्होंने साधना द्वारा शांति और आनंद प्राप्त किया था निरंतर की गई साधना का परिणाम कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है चाहे वह पूर्व में हो या पश्चिम में भगवान मनुष्य के आंतरिक लालसा देखते हैं उसकी बाहरी पोशाक अथवा आदतों को नहीं